मुक्ति और उसके उपाय योग और समाधि हे राघव योग शब्द के भले ही आत्मज्ञान और प्राण निरोध दोनों ही अर्थ हैं फिर भी प्राण निरोध ही योग शब्द का प्राप्त अर्थ हो गया है बस इस संसार सागर से उत्तीर्ण होने के योग और ज्ञान दोनों ही उपाय समान रूप से फलदायक है क्लेश असहिष्णु सुकोमल चित्त व्यक्ति के लिए शीघ्रता से प्राणरोध रूप योग असाध्य है और विचार से अनभिज्ञ कठोर चित्त व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है प्राण निरोध रूप योग के आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सधि इं नियसन प्राणायाम तत परम समाधिना धारणाख्यम न्याहु साधन योगिनो योग साधन आगम तत्विलास तत्रा हिंसा ब्रह्मचर्य यमाह संतोष सत्यास्ते ब्रह्मचर्यपरिग्रहय शौचतस्वाध्यायिधान कर चरणादि संस्थान विशेषण लक्षणादि पद्म स्वस्ति कादिनी आसनादि रेचक पूरक कुंभक प्राण निग्रहो रेचकपूरकुंभकलक्षण प्राणनिग्रहोपया प्राणायामा इंद्रिया छ विषयभ्य प्रहरण प्रत्याह अद्वतीयून्यण धारणा त्रातीय वस्तुनि विच्छि विच्छि अंतरंद्रिय वृत्ति प्रवाह वेदांत सार यम अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तपस्या वेदाध्ययन एवं ईश्वर प्रणिधान आसन हस्त पदादि की विशेष स्थिति जैसे पदमासन स्वस्थिकासन आदि प्राणायाम रेचक अर्थात वायु बाहर निकालना दूसरा पूरक अर्थात श्वास अंदर लेना तीसरा कुंभक अर्थात प्राण को रोक कर रखना ये तीन प्राण धमन उपाय के उपाय हैं प्रत्याहार शब्दादि विषयों के स्रोत्रादि इंद्रियों को अलग करना धारणा अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में अंतकरण को लगाना ध्यान अद्वितय ब्रह्मवस्त में अंतःकरण का वृत्ति प्रवाह समाधिस्तु द्विधा तत्र सो नाम ज्ञात ज्ञानादि विकल्प ज्ञातज्ञादल लियानपेक्षा वस्तू तदाकारिता कार, चित्तवृत्ते अवस्था तदा मृणयजादीभवी मृद्भवत्यद भाषते वेदंता अर्थात समाधि दो प्रकार की होती है सविकल्प और निर्विकल्प सविकल्प समाधि ज्ञाता ज्ञान ज्ञय और ये तीन विषयों का ज्ञान बना रहते हुए भी अद्वितीय ब्रह्म वस्तु में चित्त वृत्ति का बना रहना उस समय जैसे मिट्टी को बने हाथी में हाथी ज्ञान होते हुए भी मिट्टी का ज्ञान रहता है उसी प्रकार द्वैधबोध रहते हुए भी अद्वैत ज्ञान होना तू होनाकृज्ञान आदि निर्कल अपेक्षा अद्वितय वस्तूनी तद आकार आकारिता चित्तवृत्ते अतितरा एक अवस्थन वेदंता तदा तो जलाकार आकारित आकारितवण अनावभाषेन जलमात्र अभाषवत अद्वितीय वस्तु आकार आकारित चित्तवृत्ति अनवभाषेन अद्वितीय वस्तु वस्तुमात्र अभाषते वेदांतता निर्विकल्प समाधि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीन विकल्पों के अभाव में अद्वितीय ब्रह्मवस्तु से एका एक एकाकार होकर अखंडाकार चित्तवृत्ति बनी रहना उस समय जैसे जल में मिश्रित होने पर नमक का अलग बोध नहीं होता जल मात्र दिखाई देता है उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ब्रह्मकारकारिता चित्तवृत्ति के ज्ञान के अभाव में केवल अद्वितीय ब्रह्म वस्तु मात्र की प्रतीति होती है भगवान महेश्वर ने अधिकारी विशेष के अनुरूप पांच प्रकार के योग और चार प्रकार के साधक बताए हैं मंत्र योगो लय मंत्रो हठस्थ लयोग तृतीय चतुर्थ राजजयोग सै सर्जिताजयोग राज मैयाख्या सर्वांत्रु गोपीता राजधिराजयोगों कथयाम सामसत शिवचिंद चतुर्धको जेय मृदुमध्यात भवाधौलघनक्षस यथा मंत्र योग हठ योग लय योग राजयोग एवं राजाधिराज योग मंत्र योग के अधिकारी का नाम है मृदु साधक उसे बारह वर्ष बाद सिद्धि प्राप्त होती है हठ योग का अधिकारी मध्यम साधक है इसको भी बारह वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है अधिमात्र साधक हठ योग और राजयोग दोनों का अधिकारी होता है इसे छह वर्ष के बाद सिद्धि होती है पूर्वोक्त तीन प्रकार के साधकों से श्रेष्ठ है अधिमात्रतम साधक का यह सभी प्रकार के योगों का अधिकारी होता है और एक वर्ष में ही सिद्ध हो जाता है यही नहीं अधिक प्रयास करने पर छ मास में ही वह हो सकता है निरंतर निरंतरकृताभ्यात्मा सिद्धमापनुयात तस्य प्रवेशों सुषुभनाया भवे ध्रुव शिवसंहिता इतना सब होते हुए भी सिद्ध गुरु की सहायता के बिना किसी को भी प्राण निरोध रूप योग की साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राण निरोध रूप योग के अभ्यास के समय नियम विरुद्ध किसी बात के होने पर अनेक प्रकार की कठिन पीड़ा या समस्या पैदा होने की संभावना रहती है इसके संबंध में भगवान शिव ने कहा है योगोपदेशम संप्राप्य लब्ध्वा च योग विद गुरु गुरुपदेष विधिना धिया निश्चित साधएत भविदीर्जी विद्या गुरु वक्तृ समुद्भवा अन्यथा फलहीनाशन निर्वियाप्य दुखता शिव संहिता योगविद गुरु के पास जाकर उनसे उपदिष्ट होकर उनके अनुसार निश्चय के साथ साधना करो क्योंकि गुरु उपदेश के अनुसार साधना करने पर विद्या वीरजवती होती है अर्थात सिद्धि प्राप्त होती है अन्यथा वह फलहीन होती है सिद्धि नहीं होती यही नहीं साधक को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं